ओ अहंसुवेतरमूर्धनमीरसन स मुद्रे तथ विति भुवनाश्वतमो वर्ष्मणपृशा शांति शांति शांति हम ऋग्वेद में चर्चा कर रहे हैं इस वेद ज्ञान के प्रसंग में ऋग्वेद के दसवें मंडल के एक सौ सूत्र पर विचार है और लगभग लगभग इसका अंतिम से पहला मंत्र है अहम सुवे पितर मत् मूर्धन मम योनि रक्संतः समुद्रे ये वाघांभी सूक्त है इसका ऋषि भी वाघम्भृणी है और इसका देवता भी वाघम्भृणी है वाक वाणी को कहते हैं आम्भृणी बड़ी को कहते हैं ऐसी वाणी जो बहुत बड़ी है सब में बड़ी है सबसे ज्यादा ऊंची है सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उस वाणी के द्वारा ही बताया जा रहा है कि ये परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उसी ने इस सबको उत्पन्न किया है हमने मंत्र के पहले प्रसंग में देखा था कि संसार की उस उत्पत्ति के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सूर्य संसार में पुरुषों परमेश्वर ने उसको बनाया है अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मंत्र का अगला भाग है मम योनि रफ्सवंत समुद्र शब्द को सुनने से ऐसा लगता है जैसे समुद्र जिसको हम पानी का स्थान कहते हैं उसके लिए कहा गया है लेकिन वैदिक साहित्य में शब्द जो है समुद्र अंतरिक्ष के पर्याय में भी है अंतरिक्ष के पर्याय में समुद्र है तो कहते हैं कि जितना पानी नीचे है उससे अधिक पानी तो आसमान में है यदि कि पानी के होने से पृथ्वी का समुद्र समुद्र है तो क्योंकि पानी संसार में आकाश में भी अंतरिक्ष में भी बहुत है इसलिए उसको भी समुद्र कहते हैं और यात्र की भाषा में कहें तो समित द्रवन के नाप समुद्रवनतेन माप अर्थात जल इसकी ओर जाते हैं या जलों को ये ले जाता है समुन्नति समुन्नति भूतानी जिसमें प्राणी रहते हैं विचरण करते हैं जो मनुष्य को क्लिन्न कर देता है नम कर देता है वह उसको जल से युक्त कर देता है तो यहाँ पर जो मंत्र का शब्द का अर्थ है वो है अहम सुवे पितरम अस्य अस्यमूर्धन मम योनि रुद्रे मैं समुद्र में गहराई तक हूं यह बताना उद्देश्य है और यदि उसकी गहराई को बताना उद्देश्य है तो समुद्र जो पृथ्वी पर है उसकी गहराई उसका विस्तार बहुत है लेकिन उसकी गहराई और विस्तार को हम जानते हैं किंतु अंतरिक्ष की गहराई की और विस्तार को हम नहीं जानते हैं हमारी जानने की सीमाओं से वो बहुत परे है इसलिए यहां समुद्र शब्द का अर्थ भाष्यकर्ताओं ने अंतरिक्ष लिया है तो वो कहते हैं अहम सुवे पितरम अत्यमूर्धन मम योनि रफ्सवंत समुद्र कहता है कि मेरा घर कहाँ है योनि शब्द घर के लिए आता है जहां व्यक्ति रहता है तो कहता है कि उसका घर कहाँ है तो कहता है समुद्री सारे अंतरिक्ष में उसका घर है अर्थात तो वो समस्त संसार को व्याप्त करके बैठा है और ये समस्त संसार को व्याप्त भी किया हुआ है और समस्त संसार में भी व्याप्त है इसके लिए बहुत सुंदर पंक्ति मुंडक उपनिषद में आती है कि भाई हमारे उपासना के क्रम में परमेश्वर के इन शक्तियों का सामर्थ्य के वर्णन की क्या आवश्यकता है आवश्यकता ये है कि हम उसके स्वरूप को जानते हैं उसके सामर्थ्य को जानते हैं तभी तो उससे हम कुछ पा सकते हैं मंत्र कहता है सुदीपता पावकात यथा स्फुलिंगा सहस्रष प्रभवंते स्वरूपा वो कहता है कि यथा सुदीपतात् पावकात जैसे तेज अग्नि होती है अग्नि को पावक कहते हैं क्योंकि वो पवित्र करने वाला होता है यथा सुदीप्ता पावका स्फुलिंगा सहस्र शवंते स्वरूपा उसमें से स्फुलिंग निकलते हैं चिंगारियां निकलती हैं, और वो कैसे निकलती हैं सहस्रष बहुत निकलती हैं कोई गिनती नहीं होती वो वो तो जैसे निकलती हैं तथा क्षरा विविध सौम्य भाव प्रजायंत त्रत चयीयती कहता है कि जैसे अग्नि से स्फुलिंग उत्पन्न होते हैं और थोड़े समय बाद वो स्फुलिंग अग्नि में ही विलीन हो जाते हैं तो वैसे ही तथा क्षरादिविध सौम्य भाव प्रजायते तो ये जो परमेश्वर है उसे अक्षर कहा है इसको हमने आपको तो बताया है कि इसको अक्षर क्यों कहते हैं अक्षर कहते हैं नष्ट करने को नष्ट होने को और ये अक्षर है अर्थात नष्ट नहीं होता इसकी चर्चा हमने पिछले ज्ञान सुप्त के समय में बताई थी आपको कि जो वर्ण है इसको भी हम अक्षर कहते हैं हम सोचते हैं कि हमने बोला नष्ट हो गया यदि नष्ट होता तो आता कहा से कोई चीज है नहीं तो मिलेगी नहीं और नष्ट हो गई तो आएगी नहीं तो इसलिए केवल तिरोहित होती है और प्रकाशित होती है। कोई चीज प्रकाश में नहीं थी प्रकाश में आ गई प्रकाश में आई थी प्रकाश में से चली गई कभी अव्यक्त होती है कभी व्यक्त होती है अव्यक्त से व्यक्त होती है व्यक्त से अव्यक्त हो जाती है तो यहाँ पर कहा यथा सुदीपतात् पावकात विस्फुलिंगाह सह, सहस प्रभवंते तो वैसे ही उसी के जैसे हजारों जो चिन्हगारी रूप चीजें हैं वो उत्पन्न होती है वैसे ही परमेश्वर से ये उत्पन्न हो रहा है तथा अक्षराध विविध सौम्य भावा प्रजायंत इससे वैसे ही उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाते हैं अब इसमें हमें क्या संदेह होता है संदेह केवल ये होता है कि ये चीज शायद इसी से बनी है इसमें तीन चार उदाहरण ऐसे हैं जिनका प्रसंग आने पर हम व्याख्यान करेंगे चर्चा करेंगे हम ये समझते हैं इससे ही ये बना है तो जैसे कुम्हार से घड़ा बना है कहने से कुम्हार के शरीर से या कुम्हार के अवयव से घड़ा नहीं बनता घड़ा तो मिट्टी से बनता है लेकिन कुम्हार के बिना नहीं बनता इसलिए बनने का वो कारण है वैसे ही परमेश्वर से ये संसार बना है जैसे कुम्हार में से घड़ा निकला है वैसे ही परमेश्वर के अंदर से भी ये संसार निकला है वहां जैसे गलत नहीं है यहां भी गलत नहीं है वहां यदि गलत समझोगे तो बनेगा नहीं वैसे यहाँ भी नहीं बनेगा इस दृष्टि से कहता है तथा क्षरा विविध सौम्य भाव प्रजायंते अलग अलग तरह के पदार्थ इस संसार में उत्पन्न होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं तीयती और अंत में जाकर वही पर लीन भी हो जाते हैं पदार्थ तो लीन हो गए तो क्या स्वयं भाई नष्ट हो गया कि घड़े के नष्ट होने से क्या कुमार भी नष्ट हो गया क्या क्योंकि दोनों के उत्पन्न होने का समय अलग है और दोनों के नष्ट होने का समय अलग है इसलिए दोनों वस्तु एक नहीं हो सकती जो लोग ये कहते हैं कि वो परमेश्वर से संसार परमेश्वर के अंश से बना है तो यदि परमेश्वर के अंश से बना है तो परमेश्वर के अंश के नष्ट होने पर परमेश्वर को नष्ट हो जाना चाहिए जैसे मिट्टी से बना घड़ा नष्ट होने पर मिट्टी बन जाता है घड़ा उसकी मिट्टी समाप्त तो होती है लेकिन मिट्टी रूप में रहती है तो वैसे ही यदि आप ये कहें कि परमेश्वर से ये संसार बना तो परमेश्वर इस संसार नष्ट होने पर क्या परमेश्वर अपने रूप को बदल के नष्ट हो जाएगा कोई ऐसा नहीं है घट तो बना था इसलिए घट नष्ट हो गया लेकिन कुम्हार अलग है घट अलग है इसलिए कुम्हार घट के नष्ट होने से कुम्हार नष्ट नहीं होता तो वैसे ही संसार के नष्ट होने से परमेश्वर नष्ट नहीं होता तो इसलिए ये मानना कि परमेश्वर के अंश संसार बना है ये उचित तर्क नहीं है तो ये कहता है तथाक्षरा विविध सौम्य भाव प्रजाय कहता है संसार में ये विभिन्न पदार्थ उत्पन्न होते हैं तत्री और उसे में ली, लीन हो जाते हैं तो ये संसार में सब उत्पन्न उसी से होते हैं और वहीं लीन होते हैं उसको बताते हुए इसमें बताया गया है कि अहम सुबह पितरम अस्तमूर्धन मम योनि रफ्सवंत समुद्रे तो पूरे अंतरिक्ष में मैं व्याप्त हूँ विराजमान हूं वही मेरा घर है जैसे आदमी की मिलने की संभावना सदा घर में रहती है वो घर में निवास करने से सदा घर में मिलता है घर में रहता है मनुष्य तो एक देशी है वो भी अपने निवास घर को केंद्र बना करके रहता है इसलिए जब हम उससे मिलना चाहते हैं, तो हम उसके घर पर जाते हैं उसके स्थान पर जाते हैं तो परमेश्वर को जब हम प्राप्त करना चाहें तो कहाँ जाए यदि कहीं एक स्थान पर रहता तो हम जरूर वहां चले जाते किंतु तो कहते हैं तस्य योनि समुद्रे। तो है उसका घर तो अंतरिक्ष है, सारा समुद्र है सारा आकाश है इस द्विलोक और पृथ्वीलोक में सारे में ही वो व्याप्त है इसलिए जब उसका सारा ही घर है और पूरे घर में ही वो व्याप्त है तो उसे पानी के लिए कहीं पृथक से जाने की आवश्यकता नहीं होती है इस ये बात हमको इस मंत्र से पता लगती है है उसका घर पूरे संसार में है। और इसलिए वो पूरे संसार को उत्पन्न कर सकता है प्राण अव्य अक्षरा परत पर उसके लिए एक विशेष आया है कि वो अक्षर प्राणो यमना शुभ्रो पर। वो प्राण है वो संसार के जैसा नहीं है संसार के प्राण वाला प्राण नहीं है लेकिन सबका प्राण रूप है वो मन भौतिक है उससे भी परे है वो जो अक्षर है यक्षरात परत पर वो एक अक्षर से भी और अक्षर है वो अक्षर कौन है वो हम यहाँ प्रकृति को कहा गया है यरा परतः परा वो इस प्रकृति रूप अविनाशी प्रकृति से भी और आगे का है ये बात हम कठोपनिषद में भी अच्छी तरह से देख चुके देख चुके हैं है, इंद्रिया परणव्या हो इंद्रियभ्य परम मन मन परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर अर्थात मन है इंद्रियां हैं आत्मा है बुद्धि है आत्मा उन सबसे परे है महतः परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर वैसे ही संसार में ये जो प्रकृति है ये सबसे सूक्ष्म है ये जो हमको भूत दिखाई दे रहे हैं पदार्थ दिखाई दे रहे हैं इनसे भी महत अव्यक्त है और प्रकृति उससे भी अव्यक्त है और पुरुष उससे भी ज़्यादा अव्यक्त है उससे भी परे है तो वो सबसे परे है सबसे सूक्ष्म है तो इस दृष्टि से वो सूक्ष्म होने के कारण सब में व्याप्त है अप्राणो यक्षरात यमना शुभ्रक्षरा पर। वो कम वायु ज्योतिरापो पृथ्वी तस्माद् तस्मात जाए थे प्राण वहां भी यही बात कही है मुंडक उपनिषद में कि यहां जैसे इस मंत्र में कह रहा है कि उस परमेश्वर से परमेश संयुक्त पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं तो वहां भी कह रहा है जायते अब समझने वाले को थोड़ी कठिनाई होती है तो वो ये समझता है कि पहले तो ये कहा कि अव्यक्त प्रकृति है प्रकृति से महान बनता है महान से अहंकार बनता है अहंकार से तन भूत बनते आदि लेकिन यहाँ ऐसा क्यों बोल रहा है ये तस्मात जायेते प्राण मन सर्वेंद्रिया उस परमेश्वर से ये मन उत्पन्न होता है ये प्राण उत्पन्न होता है ये इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ये आकाश उत्पन्न होता है ये पृथ्वी उत्पन्न होती है तो ये उत्पन्न होती है कहने से क्या मतलब निकलता है तो ये वही अभिप्राय है वही अभिप्राय है वो इसका निमित्त कारण है वो इस संसार को बनाने वाला सामर्थ्यवान चेतन आत्मा है क्योंकि चैतन्य के बिना क्रिया नहीं है और क्रिया के बिना करता नहीं है तो वो करता है लेकिन करता है चेतन है उससे वो बन रहा है यहाँ बनने में दो हैं कारण एक तो चेतन है और एक अचेतन है अचेतन से भी वस्तु बन रही है और चेतन से भी बन रही है तो ये से जो है दो अर्थों में काम आ रहा है एक से का अर्थ होता है कि उसके अंदर से निकल रही है और एक उसके द्वारा बन रही है जैसे मिट्टी में से घड़ा बन रहा है तो मिट्टी उसका कारण तो है कारण तो ऐसा कारण है कि उस कारण के बिना तो घड़ा बन भी नहीं सकता लेकिन एक कारण ऐसा है जो उस कारण तो है लेकिन उसमें नहीं है वो वो पृथक है तो जो पृथक है उसे हम कर्ता कहते हैं और जो उसके अंदर है उसे उसका समुवाई या न मिटने वाला या उसके बिना न बनने वाला उपादान कहते हैं तो वैसे ही वह इस संसार का परमेश्वर निमित्त कारण है यह संसार का उपादान कारण नहीं है इन मंत्रों का अर्थ करते हुए जो हमारे को सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे स्मरण रखना है कि सूक्त को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर इस संसार का उपादान कारण है क्योंकि उसने कहा कि मैंने इसको उत्पन्न किया मैंने इस बनाया मैं इस अंतरिक्ष में हूं तो अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन मोम योनिंत समुद्रे ये जो बात यहाँ कही है ये इसके उपादान कारण के रूप में नहीं कही है ये इसके निमित्त कारण के रूप में है क्योंकि कोई भी उपादान कारण जड़ होता है उसकी एक दूसरी विशेषता ये होती है जो भी जड़ है उसमें क्रिया स्वयं नहीं होती है क्योंकि यदि क्रिया होती है तो वही चीज कर्ता बन जाएगी यदि कहीं क्रिया होगी तो वो कर्ता के बिना होती नहीं है और वस्तु में यदि स्वयं क्रिया होने लगे तो वस्तु स्वयं कर्ता बन जाए और वस्तु स्वयं कर्ता बन जाए तो उसे क्या बनना है ये भी पता हो जाए तो एक लकड़ी कब खम्भा बन जाएगी हब मेज बन जाएगी कब कुर्सी बन जाएगी ये तो लकड़ी की इच्छा पर हो जाएगा लेकिन ऐसा है नहीं तो वस्तुएं जड़ हैं, तो जड़ में क्रिया नहीं है और जो क्रिया है वो कर्ता के अधीन है और कर्ता चेतन है तो इस दृष्टि से परमेश्वर जब इस संसार को बना रहा है तो परमेश्वर अपने क्योंकि संसार जड़ है तो ये जड़ को ही वो बना सकता है चेतन को वो बना भी नहीं सकता है चेतन वो चीज है जिसे कोई नहीं बना सकता है परमेश्वर ये जीवात्मा को भी नहीं बना सकता है क्योंकि जीवात्मा चेतन है और ये परमात्मा भी चेतन है इसलिए उसे भी कोई नहीं बना सकता है लेकिन प्रकृति जड़ है तो इस जड़ से समस्त संसार बनता है बनाया जा सकता है बनाया है तो इसलिए बनाने का कारण सदा चेतन करता है अर्थात क्रिया का जो क्रम है वो चेतन में पैदा होता है तो इसलिए जहाँ क्रिया होगी वहां कर्ता होगा और कर्ता जो होगा वो चेतन होगा तो वो चेतन कर्ता के होने से जड़ में क्रिया हो रही है क्योंकि क्रिया कहाँ होगी कहाँ दिखाई देगी यदि चेतन अपने आप में क्रिया करे तो क्रिया दिखाई कैसे देगी अनुभव किस में आएगा तो संसार में क्रिया का अनुभव जो करता है वो जो चेतन है वो कर रहा है जो मनुष्य है प्राणी है वो कर रहा है तो ये जो चेतन का क्रिया होना है तो इसलिए इस क्रिया का आधार जड़ वस्तु नहीं है चेतन है और चेतन इसलिए करता कहलाता है जो क्रिया का आधार है क्रिया का करने वाला है तो इस मंत्र में जो बात कही है अहम सुबह पितरम अस्य कि मैं संसार में इसका निर्माण करता हूँ और अंतरिक्ष में, में मेरा निवास है क्योंकि वो इस अंतरिक्ष के समस्त चीजों को बना इसलिए सकता है कि वो सब जगह है ओ